anno show talk kahe kabir deewana talks on the songs of kabir number 2 param gyani kabirdas ji ka ye pad hai piche laga jaai tha lok ved ke saath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 और गोदावरी गंगाओं को छोड़ने छोटे छोटे नाले जिनका कोई नाम भी नहीं वे भी पहुंच जाते अनाम भी पहुंच जाते सभी जल वही पहुंच जाता है जहां से आता है सभी अपने मूल रूप को उपलब्ध हो जाते हैं देर अबेश जिसने सत्य को जाना उसने सभी वेदों की सभी शास्त्रों की सच्चाई को जान लिया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 अगर तुम मेरे पीछे चलो मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी यह भी हो सकता है क्योंकि मैंने सभी विकल्प सोच लिए तुम आगे चलो मैं गधे पर पीछे बैठ के सीधा चलूं तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी जब गुरु की पीठ भी क्षमा योग्य नहीं है कि शिष्य के तरफ हो तो शिष्य की पीठ गुरु की तरफ हो ये तो बहुत अछम्य अच्छा अपराध हो जाए तो ये एक सुगम उपाय है कि मैं गधे पर उल्टा बैठूं तुम मेरे पीछे चलो आमने सामने हम रहें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 और बुझा दिया जल जाए आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी भगत ही भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार उस प्रकाश में जाना ये गुरु ने नहीं कहा कि भगत भजन हरिनाम है नहीं गुरु ने तो सिर्फ रोशनी दी गुरु ने तो हिलाया और नींद तोड़ दी गुरु ने तो जगाया कि सुबह हो गया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 उसकी भक्ति उसका भजन उसके नाम का सतत स्मरण उसकी प्रती उसका एहसास जिसे सब तरफ से वही घेरे हुए दूजा दुख अपार और सब दुख है